शोन शरदी परेस्वी नाम नमस्ते कृष्णयुर्वेदी काट उपनिषद प्रथम अध्याय द्वितीय जल्दी सप्तम मंत्र हो रहा था जिससे पूर्वों ने नास्तिक बाल का खनन कर लिया भाषा परायण प्रतिभा परमातम वित्तमें जुड़न को कहा ये अज्ञानियों के लिए कहा था उनको परमार्थ साधन परमात्म का साधन देखता है परलों का साधन देखता नहीं क्योंकि प्रमाण करते हैं तो पशुपुत्रा में मोह है उनको और धन के मोह से मोहित हैं इसलिए मौलोक के साथ नहीं सुनता किंतु तो उनकी स्थिति क्या होगी बार बार बड़े अधिक हो जाए ऐसा तो यहां कहा था सवाल भी बहुत दी मतलब हो गया था टिप्पणियां रह गई है तो टिप्पणियां वर्ष का नास्तिकात तिरस्कृत नास्तिका तो चिरस्कार ना हो गया ना सांपरा न सांपराय प्रतिभा आत्मा नहीं है ये बात नहीं है बार बार मेरे अभिन होते हैं तो इसका मतलब आत्मा है तभी तो होगा ये कहा अस्तित्व अस्थिर अपेक्षित आत्मा है इस बात को इस्तार होता है क्योंकि ना प्रश्न है ऐसा है कि नहीं एम कहते चिकित्सा मनुष्य ऐसा था इसको सिद्ध करते हुए कहते हैं स्थिति के लिए यानी अस्थि अतिरिक्त है वह यदि आत्मा शरीर आदि से अतिरिक्त है और लोककामी है तो उतस्तर ही तथा लोककामना प्रमेगी फिर लोगों के ज्ञान को नहीं होता आत्मा के विषय में ज्ञान क्यों नहीं होता ठीक जितम से दिखाई पड़ते हैं उत्तरादि में आसक्त है आत्मा की तरफ दृष्टि क्यों नहीं जाती जो की यशंका हो गए तो कहा तत्व सर्वान्त जरूरी है वो आत्म प्राप्ति के जो तो साधन तो थे जेदात सर्व मन आदि उसकी दुर्लभता है क्यों उनके पास फिर नहीं है जितम वो मूढ़ है तो कहां से वेदा अंतश्रवण में आ पाएंगे वो इसलिए कहा सर्वण आयात बहुत दुर्घट आल दिया मैंने भोगों में आशक्त है अंतकर अशुद्ध है भोगों में आशक्त है इसलिए उनको सुनने के लिए दृढ़ता सुनने को नहीं लेता नहीं आगे बोलते हैं कि पढ़ते हैं सर्वाधिक और अध्ययन यह तो मनो अशुद्धिता हम सर्वादि का दुर्लभता सर्वाधिक किसी ने श्रवण किया फिर भी सब ये जानते हैं कहा कि है? मन की शुद्धि के ताकत में अशुद्धि के ताकत में भाव है जिसका मन ज्यादा अशुद्ध है विश्व में ज्यादा आशक्त है उसको श्रवण भी नहीं प्राप्त होगा और थोड़ा सा अंतर्गत शुद्ध हो गया हो, श्रवण में आ जाएगा किंतु तो ज्ञान नहीं हो पाएगा क्योंकि ज्ञान तो उसी होगा बिल्कुल तो शुद्ध अंतर्ग तो होगा यही होना चाहते हैं सर्वाधि ग्रह पर निरंतर यह है मोरू ये जो मन है इसका अशुद्धि तारतने में कम मन के अशुद्धि के तारतम्य भाव से जैसे जैसे मन में थोड़ी शुद्धि आ गई थोड़ा श्रवण की इच्छा होगी बिल्कुल अशुद्ध है तो सुनने की इच्छा नहीं है इसमें श्रवणार बहुत दुर्घटना कहा कि आत्मे को दूर और क्यों वह आत्मा के तरह नहीं होता एक तो मन में अशुद्ध है अशुद्धि बह पड़ी है दूसरी बात आत्मा को जानना इतना सरल नहीं है दुर्गम है दुखे ना गंतुम इष्टम दुर्गम दु। दु। दु। ऐसा है खल प्रत्यय लगाया जाता है बड़ी मुश्किल से जाना जा सकता है तो छानबीन करना बड़ा मुश्किल है लगता है आपके ज्ञान हो गया हो गया जिनतु तो होना मुश्किल बहुत छानबीन है कहा गोल प्रवाणी बहुमित यह उन्होंने किया यह सोयापृष्ट आत्मा जिस आत्मा के विषय में तुमने पूछा था वो आत्मा कि विषय में शून्य को भी नहीं मिलता किसी को तो बहुत सारे लोगों को ये कहा साहित्य था या सब था जिस तुमने पूछा था जिसको तुमने पूछा था वही आत्मा शून्य को भी नहीं मिलेगा सब दे थी कहा नवलभ्य तृतीय निर्णय करते हैं यहां नवलभ्य लवध धातु से गैप प्रत्यय हुआ है गोरद उदात पवर कांध है अकार उदाह है कोरदाप दीदी और आरो लाभ्य हो जाना चाहिए था क्योंकि हृहदो गलत सूत्र है हलत रात लल धातु गृह होता तो लाभ्य बनता क्यों उसका भारत सूत्र है पूर्व था कवरगाम तो हो अकार हो तो उससे क्या होगा यद होगा यद नहीं होगा इसलिए लभ्य होना आगे का अच्छा आगे चार प्रति है एवं यंग नवध्य एवं ऊपर के साथ हमने कर्म पड़ेगा कर्म होगा नहीं तो ये ओम तो है यम यदि यम तुम अपराक्षिष तब नहीं कहता यम का अर्थ करता जिसको तुमने पूछा था वही आत्मा ये देता यमू सुनने वाले भी बहुत आ रहे हैं फिर भी सबने सुन सकते हैं आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं होगा हमें पांच नए आश्चर्य में लगता रहा है इसको बदलाने वाला वक्ता भी जो अन्य भाव में प्रतिपाद के विषय से अनन्या भाव में पहुंचा हो वही वक्ता ही की कहने पर ही आत्मज्ञान हो पाता है जो प्रतिपाद के विषय परमात्मा है इसका जिसे अभिन्न हुआ जो वक्ता होगा वो भी से मिलता है आश्चर्य वक्ता है उस परमात्मा में अवैध दर्शी जो पक्का होगा बहुत मुश्किल से मिलेगी ये वक्ता बक्तूर बैड नरेन्द्र मोदी प्रथ हेतु प्रथम पहाड़ है सर्वनाती महोदयों का लभ्यता एक हेतु ये भी होता है वक्ता की भी दुर्लभता है, है। मिले जो आप प्रभाव में पहुँचा हो जो वक्ता होगा उनको मरवाजे को समझने वाला वो मिले न मिले इसलिए भी सर्वणता के दुर्लभता ये भी है तो विषय में आसक्त चित्त के नहीं पा रहा दूसरी बात ये भी है वक्ता के अभाव के कारण जिड़लता के कारण ये भी हो सकता है के हेतु बनता का आगे था। है ये आश्चर्योगे कुशभष जाता कहते शून्य वाले की बुद्धि में निपुणता चाहिए तभी मैंने ज्ञान प्राप्त कर सकता है जी कहा कुशभषाता ने कहा भी नैपुण्य गिर सबकी बुद्धि निपुणता से रहित होती है सबकी बुद्धि निपुण नहीं होती है इसका अभाव के कारण वक्ता ने तो बोल दिया वो सुनने का जान नहीं सकता ये भी एक कारण है धीमे पूर्ण पहुंचा द्वितीय तरह से द्वितीय तरह है ना श्रेण तो भी बहुत ज्यादा विद्युत द्वितीय पार है उसके हेतु जो बन जाता है क्या है ठीक की निपुणता न होने के कारण से सुन नहीं सकता सुनने पर भी जान नहीं सकता न बिद्युरा द्वितीय तरह से एक वर्ष कराया तो था आत्मवीर लाभ में हिन्द्र नहीं मानना आत्मज्ञान अलग है आत्मप्राप्ति अलग है नहीं मानना एक ही चीज है ज्ञान होना ही प्राप्त होना है आत्मज्ञान अलग है पर आत्मप्राप्ति अलग है समझ एक आत्मवैर्वला नामकरण आत्मज्ञान नौराध्या और नौ विद्योग का ना दोनों एक ही चीज है ज्ञान होना और प्राप्त होना दोनों एक ही चीज है एक अच्छा आश्चर्य ज्ञान पहले कुशलस्व होती है अपने आश्चर्य ज्ञाता कर रहे हैं कुशल से लभा का अर्थात करेंगे अपने अध्ययन करना मानी प्रत्यक्ष करना और ये आश्चर्य ज्ञाता का अर्थ परोक्ष ज्ञान प्राप्त करना शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करेंगे लाभ यदि स्वायत्ती कर्म का निष्ठात्म विज्ञाप यहां पर लाभ और ज्ञान दो बात है बोधी कुश्य लब्धा और आश्चर्य ज्ञाता दो बातें हैं क्या है क्या लाभ से होना करता है स्वायत्तीकरण अपने अभिनतरण आत्मतत्व को अपनी साक्षात्कार करना यह होता है आत्मनिष्ठा हो जाना आत्मनिष्ठ हो जाना तब आत्मा आत्मनिष्ठ हो जाने का नाम है यहां पर लाभ समय से ज्यादा होता है यह है और साक्षात्कार न होना था केवल अनुभव हो गया है इसको कहेंगे ज्ञानम ज्ञा होगा उसको जानने वाला ऐसा तो ज्ञान निधि के तहत अंतर माला ये दो शब्दों का ये अंतर है दोनों में लभना ज्ञाता का यह अंतर है लब्धा का अंतर स्वाहित्तीकरण हो गया है हो गया है जब महाराज कृष्ण में बैठ जाता है ज्ञान शास्त्रीय ज्ञान होगा वह ज्ञाता का आता है यह अन होते हैं कहा आश्चर्य ज्ञाता है ज्ञान कहा आगे शिष्ट निकुण अधिरोपी आश्चर्य ज्ञापी करते हुए हेतु कर्म विशेष कुशलाम शिष्ट के निकुण बुद्धि वाला है कुशल से, से निकुण बुद्धि को दिया फिर आगे तो कुशलाम शिष्ट क्यों वाला शिष्य तो निकुण बुद्धि वाला है किन्तु गुरु कुशल न हो तब भी ज्ञान नहीं पाए कुशल व्यक्ति के द्वारा गुरु यदि भीपुण्य होना चाहिए ऐसे व्यक्ति द्वारा अनुशिष्ट अनुशासन होगा कम नहीं हो ये कहने के लिए कहा ये चिकोण करें बुद्धि बुद्धिवाला है वो कुशल तो है बुद्धि उसकी शिष्य की आश्चर्य आदि करते आश्चर्य ज्ञातृत्व तो करते हैं ज्ञाता कैसे बनते हैं आश्चर्य धर्म होना चाहिए इसमें ये हेतुधर्म विशेषण कुशलांशिष्ट कुशल व्यक्ति जो है अनुशासन होगा तो वो जान सकता है क्या उन्हें कहा आश्चर्य यस्तुष अति जो श्रेय अर्थ वाला होगा कल्याण चाहता हो मोक्ष चाहता हो वह सहस्रेश् प्रसिद्ध एवं आत्म हजारों में कोई एकता एक आत्म देता हो हजारों करोड़ों में कोई एक होगा श्रेय चाहने वाला नहीं तो सब प्रे भी युगे हुए हैं सब तुम भी तुम्हारे समान तुम्हारे समान नजेता तुम्हारे समान कोई श्रेय चाहने वाला व्यक्ति कोई हजारों में से एक होगा क्यों जितने प्रे रखने पर तुमने नहीं दिया दस है दस नंबर की टिप्पणी है यश तो श्रीवाती है समस्त कश्चित श्रीवाती हजारों में से कोई एक होगा कल्याण चलाने वाला त्रांग गोष्ठ भी कश्चित आत्मविद होती हजारों में से कोई एक श्रेय वाला उनमें भी कोई एकाद निगढ़ेगा आत्म देता सब आत्म क्या हो पाएगा अंतरंग शुद्धि की तारतम्य की अपेक्षा है जितना शुद्ध हो जाए उसको ज्ञान होगा शुद्धि नहीं है तो ज्ञान नहीं होगा क्योंकि गीता में सप्तम अध्याय में भगवान ने कहा मनुष्य नाम शहसुद्धुद्ध है इत्यादि भगवान भाष्य है तस्मात क्योंकि मनुष्य का सहसा बढ़िया व्यक्ति सवागम स्रोतु दौरभ्यात्मक बहुत है, अनेक व्यक्ति हैं अनेकों तो में से ऐसा भी होता है सुनने के लिए भी नहीं मिलता सर्वागम स्रोतु सुनने के लिए भी नहीं मिलेगा या दो कारण है या तो बक्ता नहीं मिल पाता है भक्ता आश्चर्य हो चुका है मैंने उस प्रतिपाद में जैसे अभिन्न हुआ जो भक्ता होगा हम ब्रह्माष्ट में यहां पहुंचने वाला भक्ता उसके द्वारा होगा तो अनिन प्रभु गतिगत अगले मंत्र बोले वाले हैं जो हमने भाव गया हुआ होगा तो ये गति में होगी अस्थि नास्ति ये शंकाएं नहीं होगी चाहिए आगे तो यह गुभोक्ता तो दुर्लभता के कारण से श्रवाजली भी दुर्लभता है अथवा मन की अशुद्धि के कारण से मन अशुद्धा हुआ तो विषय चाहेगा एक यहाँ सर्वराय अभी सर्वाथम शोधों जो अलभ्य आत्मा जो आत्मा अलभ्य बहुत भी रहें बहुत सारे लोगों के द्वारा यह आत्मा प्राप्त करने योग्य नहीं है सुनने को प्राप्त नहीं हो रहा था टिप्पणियां दो वर्ग की जितनी है दो भी कहते हैं चतुर्थी क्या तारथी व्याख्या सर्वालय में जो चतुर्थी है भाष्यकार कहते हैं सर्वाथम तालथ्य चतुर्थी भाष्या नहीं कहते हैं है जो चतुर्थी है या सर्वाचका तोम जो श्रवणार्थ जो होता है, है।, है। वो तुम्हारा होता तो है के लिए तोमृदार है अब आहोतुम फिर कदया श्रोत श्रवा श्रोत जाता है जो आध्यात्मा बहुत ही के नो बहुत काम सत्ता विषयाशक्त बहुत सारा है काम है विषय काम आशक्ता ही बहवत ये ये संसार में ऐसे लोग हैं काम सत्ता है विषयाशक्त है। लोग हैं सारे ज्यादा है। है। तो है? के ज्यादा विषयासक्त न तेसा आत्मसर्वण प्रवृत्ति बहुत विषयासत्व को कहां से आत्म के आत्म के बारे में सुनने के लिए प्रवृत्ति होती नहीं हो सकती है तेषा विषयासत्ता न प्रवृत्ति आत्मसर्व आत्मसर्वण प्रवृत्ति नहीं होती जदा न सर्वण है आत्मसर्वण उसमें प्रवृत्ति नहीं होती उत्तम ही कहा भी है प्राय नहीं एवं विधा लोग ही पर अंतिम में बोल दिया था राष्ट्रकार ने प्राय ऐसे ही लोग हैं षस्तम के अंतिम में कहा प्राय नहीं एवं विधा एवं लोग ऐसे राष्ट्रकार बोल चुके हैं इस प्रकार के लोग ज्यादा मिलेंगे कामाशत होता अच्छा अभी कहते हैं तो कुछ लोग सुनने में भी आ गए उनमें विश्व बहुत सुनने वाले बहुत सारे नहीं जाएंगे बहुतों में से कुछ कम है फिर भी है सुनने वाले बहुत अन्य जिनको न सुनना है उसे अतिरिक्त रोक यम आत्मा न बीत्यू जिस आत्मा को तो सुनने वाले ने फिर उस जान सकते हैं सभी जंगी न बीत लेकर ना लट लगा रंग नहीं जानते हैं ये कहा असंस्कृत आत्मा जानवा की लोग हैं भाग्य रही है फटा हुआ है अकृत आत्मा ने जिन्होंने अंत कर शुद्ध किया अकृत आत्मा आत्मा को शुद्ध नहीं किया आत्मा उन्होंने अंतकरण किया ऐसे लोग सुनने पर भी नहीं जान सकते हैं एक टिप्पणी चार और पांच की चार का मना कामारी वुख्य सर्व लाभे भी कहते बिल्कुल कामाशक्त है वो जो श्रवण के लिए भी उनको समय नहीं है उनको मिलेगा श्रवण भी नहीं मिल सकता है किंतु थोड़े से कामाना कम है दिन के बाद मना थोड़ा कम हो गया है विषया शक्ति कम होगी थोड़ा बहुत अनुष्ठान किया था विषया शक्ति कुछ कम है अंत करो थोड़ा शुभ हो गया था मना काम आदि वाइन थोड़ा सी काम आदि की है पूरा नहीं आई सेवन पर श्रवण लाभ उनको श्रवण का लाभ हो जाता है श्रवण में जाते हैं ये जाने पर भी दो शांत बहुत सारे हैं और अरम दे ज्ञान के प्राप्त के नहीं होते हैं तो जो भी सुनने वालों में से भी भागो या बहुत सारे जैसे कोई सभी लोग नहीं जान सकते हैं नंबर आभागी जो है ना क्षेत्रों में थोड़ी अभागिश्वर हो जाएगा न विनती यथा भगवान भगवान ने इसी मंत्र का ही गीता में अनुवाद करके बोला है श्री कृष्ण भगवान ने अश्वे कश्यश देवम कथई पचान्यवच्छ कहीं कच्चि न वेद कोई तो शून्य सब कुछ होने पर भी नहीं, नहीं, नहीं।, नहीं, नहीं, नहीं जा सकते एवं ये मंत्री एक मंत्री इस मंत्र का व्याख्या है क्या गीता आश्चर्य बता दें ये श्रवान बहुत बेटो नल्द्र की व्याख्या को व्याख्या कर दिए और भगवान ने कहा और आज ना भागो उपाध भाग्य के रेस की हर आयु को उसमें कहा है भाग श्रद्धा करता सोने के आधा भाग को कहा जाता है आधा भाग सोना सोना के आधा भाग और भाग्य के रेश भाग्य करके इसको भाग बोलते हैं दरा भाग टूटा है दरा भाग अच्छा है बोलते हैं भाग श्रद्धा करता प्रारंभ कर्म को भी दिया जाता है ऐसा है आगे पर को संक्र किमचाश्चर्य भक्ता भी आश्चर्य अग्रपद अनेक ये सुख आश्चर्य पवी अनेकों में से वक्ता तो बहुत मिलेंगे क्योंकि तो अनुग्रह में से ये आत्मतत्व का ग्रहण का यथार्थ वक्ता जो होगा अनेकों में कोई एक होगा क्योंकि वो वक्ता वही वक्ता से सुनने पर सही होगा जो तो आत्मा से अभिन्व में पहुंचा हुआ प्रतिपा के विषय जो ब्रह्म भाव है उसे अभिन्न भाव में पहुंचा हो कभी ठीक होगा अभिधे मंत्र में की विश्व कहते हैं सर्वणाधि तो आधार कहते हैं सर्वाधि न होना श्रवन का ज्ञान न होना एक हेतु ये, ये भी है क्या है वक्ता ही नहीं मिलता है सुलझा हुआ वक्ता नहीं मिलेगा ये भी कारण है इत्यादि सबू का किन्त अश्य भक्ता भी आश्चर्य अद्भुत वर्गे व कोई अनेकों में से अनेकों में कोई एक निकलेगा ऐसा भक्ता आत्मा की व्याख्या व्याख्या करने वाला इस कारण से भी का लाभ से वंचित होना यही कारण है श्रुप भी फिर आगे चलो कुछ लोगों को मिल गया सुनने को मिला सुनने पर भी सुन करके भी अश्य आत्मा श्रुपी आत्मा को सुनने पर भी कुशल को निपुण ये तो सुबह था अश्ली जो तो सुनने वाला व्यक्ति होगा कोई कुसन्न होगा मानी बुद्धि जिसकी निपोर होगी सूक्ष्म होगी कोई जान सकता है वो लद्दाखी का किपन टिप्पणी आखिरी लब्धा लद्दा तनिष्ठित भूया स्वानंद अनुभविता जाता है उसी में निष्ठ तनिष्ठ हो होकर के आत्मनिष्ठ होकर अपने आनंद का अनुभव करने वाला स्वानंद परानंद में विषयानंद में स्वानंद का अनुभव करने वाला कोई एकाद होगा सुनकर के जानने वाला यात्रा पूजा <sansky> अलग करना स्वानंद को अलग करना स्वस्थ आनंद स्वानंद ऐसा होगा अच्छा अग्न आश्चर्य और ज्ञाता राशि जैसे कि ज्ञाता भी आश्चर्य है कष्टिदेव उस अनुशिष्ट उस आत्मा को जानने वाला कि पहले ज्ञाता होगा बाद में लब्धा होगा यहाँ पर मंत्रों में आगे पीछे है आश्चर्य यात्रा कर्श्य कुशला अनुशिष्टा कुशल आचार्य अनुशिष्टा तो कुशल आचार्य हो कभी उसको भी ज्ञान हो पाएगा कोई ऐसा होगा नहीं तो ज्ञान तो नहीं हो पाएगा इधर उधर की बात आचार्य नॉर्मी टिप्पणी है क्योंकि किस तरह से बोधित किया होगा आचार्य ने कुशलाशिष्ट का कुशल आचार्य के लक्षण क्या है यदि अनुदितम कितने प्रबोधिता परिसर का मंत्रालय रख दिया यदगाचार अनूद यह न बाक अब भी देते इत्यादि मंत्रों इत्यादि के तरीके से तो समझाया गया होगा जो इसको समझता हो यदाचार अनुद्रितम यह न बाक अब भी देते इत्यादि समझने वाला जो व्यक्ति होगा वही आत्मा को गोर करा सकेगा अच्छा आगे मान रहा है रे रे रे रे राम राम राम राम अणुमा नरेट प्रोक्त कार्यक्रम अनु हमारी दया प्रवक्ता ऐसे आत्मा सुविज्ञा न बहुत बहुत आ चिंतमान आत्मा के बारे में बहुत चिंता का विषय बना हुआ है अस्थि नास्ति झगड़ा चल रहा है अनादिकाल से एक बार ही बोल रहा है एक बार ही बोल रहा है बहुदा चिंतमान कर्ता अकर्ता इसको लेकर के झगड़ा है शुद्धा शुद्ध लेकर झगड़ा है कोई क्या आत्मा शुद्ध है कोई कथ आत्मा शुद्ध है कर्मकांडी को पूछेगा आत्मा को पातो पातो के नहीं। नहीं। का असूत्र मानते हैं पाप होम पाप कर्म कि ये बहुत सारी झगड़ा का विषय बना हुआ है चिंतन का विषय बना हुआ है आत्मा इसलिए अवय नये प्रोत्ता ऐसा सुरुदेन है ने ने माने निकृष्ट व्यक्ति होगा पूरा ज्ञान नहीं है जिसको आत्मा के बारे में जानकारी पूरी नहीं है ऐसे व्यक्ति को अवरता है उत्कृष्ट व्यक्ति नहीं है श्रेष्ठ नहीं है कनिष्ठ है ऐसे व्यक्ति के द्वारा कहने पर या आपका सुविज्ञा नहीं होगा कुछ कोई ज्ञान गुंजा ऐसा हुआ तो होगा विज्ञान बनेगा क्योंकि सुविज्ञा सुष्टु विज्ञान सुविज्ञा या नहीं क्यों बहुत चिंतमान है आपका अस्थि नाश्ति आदि भेद से चिंता का विषय बना हुआ है क्यों आज भी झगड़ा चल ही रहा है कोई कहता है कोई कहता नहीं है कोई कहता करता नहीं आए वो करता है सां बोलता नहीं करता नहीं भोगता है झगड़ा कोई कह नहीं करता दोनों नहीं है किसके पास काम बहुदा तो चिंतमा आत्मा न सुवती अवरेण प्रोत्त अवरव्यक्ति मैनेमजोर व्यक्ति है पूरी शास्त्र जानकारी नहीं है ऐसे व्यक्ति पूर्णरू ज्ञापनी होता अन्य प्रोत्ते गयेत्री अत आत्म अन्य प्रोत्ते जो प्रतिपा विषय जो होगा वेदात का जीवात्म पर ऐक्य ये ये कुछ अनन्य भाव में पहुंचा हुआ जो व्यक्ति होगा ना अन्य अनन्य अभिन्न भाव में बुद्धि में पहुंचा हुआ जो आचार्य होगा उसके कहने पर ऐसे आचार्य के कहने पर अर्थ गति नाश्ती ये गति जो संकाय थी बहुधा चिंत्यमान गति अश्तिनाश इत्यादि जो गति है ये गति नहीं कहेगी फिर निष्कर्ष निकल जाएगा आत्मा है या नहीं है जो भी होगा एक निष्कर्ष निकल जाएगा चिंता के, के विषय नहीं बने बहुत ज्यादा चिंतितमान नहीं जाएगी गति या नाश्ति इस आत्मा के विषय में गति न संभवेगी चिंता का भी जो गति मार्ग है गतिवान मार्ग है चिंता का मार्ग बना हुआ है क्योंकि बहुत ज्यादा चिंतमान है अस्थि नास्ती करता सुद्धा शुद्ध अशुद्ध इत्यादि बहुत सारा परिमाण को लेकर के झगड़ा है बहुत सारे है और वहां विभु परिमाण को लेकर के झगड़ा है बहुत सारे झगड़ा है तो अनन्य भाव में पहुंचा हुआ जो आत्मा होगा इसका विषय जो के विषय है दिवाश परमात्मा के आइक्य उसी में पहुंचा हुआ तो कहा ना अन्य अन्य अभिन्न भाव में पहुंचा धर्म से अभिन्न भाव में पहुंचा हुआ जो अपना होगा ऐसे आचार्य द्वारा अप्र गति अप्र माने अप्र आत्मनी इस गति जो चिंता का विषय खत्म हो जाए हो जाएगा अस्थिनाश आदि नाक समाप्त हो जाएगा क्यों करे पणि सूक्ष्म से सूक्ष्म तरह ही है सूक्ष्म अति सूक्ष्म है आत्मा इसलिए जैसे तैसे व्यक्ति को कहने पर आत्मा का यथाथ ज्ञान नहीं हो सकता सूक्ष्म है बहुत सूक्ष्म होने के कारण से सबके पकड़ में आना संभव नहीं है सुलझा हुआ व्यक्ति के द्वारा जाने पर ही आत्मा का बोझ हो सकता है अत्यम अहम प्रमाण कहते हैं महाराज अपने को तो सब जानते हैं इसके लिए क्या वेराम बने की जरूरत है अपने को जानते ही अतर केकड़ विषय के अमान सो अन प्रमाण से भी माने। और अक्षमान प्रमाण में क्या होता है सूक्ष्म <coughs> अनुमान दर्दे तो जैसे पृथ्वी प्रमाण गंधवत अन्मान दृथिवी प्रमाण गंधवादेन देखा दिया पृथ्वी पृथ्वी यृथिवीव तत्र गंधवत्व दृष्टात ज्ञांगे स्कूल में जाना पड़ेगा दृष्टांत नहीं मिलेगा और आत्मा कैसा है अनुकूल तो दृष्टांत तो नहीं मिलेगा आत्मा को अनुमान से सिद्ध करने के लिए दृष्टान्त नहीं दे पाएंगे इसलिए तर्क का विषय नहीं हो सकता है सुष्क तर्क का विषय आत्मा नहीं हो सकता टिप्पणिया नरय अवयर कहा इसके ऊपर कहते हैं नो बाहू अवरोध चल देवे बढ़ता कहते महाराज अनन्न्य प्रोत्तिक क्यों कहा होगा ऐसा बहुत सारे वक्ता हैं आत्मा के वक्ता बहुत सारे हैं आत्मज्ञान कराने वाले लोग सारे वक्ता दृष्टंत राज्य ही ये देखा है पूर्वजों ने देखा है हमारे पूर्वजों ने क्या कहा दृष्टंत प्राच्य सर्वे ब्रह्म भविष्य इत्यादि हमारे पूर्वजों ने ये देखा है सबके सब ब्रह्म कथन करेंगे ऐसा है सर्वे ब्रह्म भविष्य इत्यादि ये कहा पता तथा आश्चर्योवक्ता यानी इत्यादि करना फिर पूर्व मंत्र में कैसे बोल दिया आश्चर्योवक्ता कुशल से लगता है इत्यादि कैसे बोल दिया बहुत सारे हैं कोई जकार कहीं मिलेगा ऐसे तो नहीं है बहुत सारे वक्ता हैं ये संग्रह का नरेगा अवर येगा अवर वक्ता तो बहुत कुछ है सुलझा हुआ वक्ता कोई कहीं जकार मिलेगा नरेगा अवधिक परिग्रंत्र को उद्देश्य उपदेष्टा एवं आचार्य आश्चर्य होता है माने केवल उपदेश करके छोड़ देना यह अलग है ज्ञान तक पहुंचाना उसको ज्ञान कराना अवगति पर्यंत उपदेषा ज्ञान तक पहुंचाना ही उपदेश करना ये वक्त आश्चर्य समान है कोई नहीं अवगति अवगति ज्ञानम ज्ञान परिजन उपदेष्टा एवं आश्चर्य वक्ता यही आश्चर्य आश्चर्य है वर्ता है ऐसे वर्ता मिलना मुश्किल है ऊपर से तो बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे क्योंकि जिस शिष्य को ज्ञान हो जाए वहां तक पहुंचाने वाला भत्ता एक विपक्षिता है या भत्ता सर्वे से है आश्चर्य भवता से ऐसे आश्चर्य विपक्षित है तब अत्या परिणाम जो ज्ञान तक नहीं पहुंचाने पहुंचा, पहुंचा सकते हैं ऐसे जो भक्ता है दियों दियों दियों वो बहुदयोगी अविरोध है वो बहुत सारे होने पर भी कोई विरोध है आश्चर्य भवता करने नहीं एक अविरोध नहीं होगा ये दे अवैध प्रवक्ता ही क्या अवर व्यक्ति के द्वारा कहने पर आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता था सुविज्ञा ही नहीं होगा फिर उसको तो ज्ञान तो होगा तो अवैध प्रवक्ता कहने से क्या होगा अवरश्य वक्तृत्व अनुमति विरोधो की अवश्य या शंका अवश्य थी महाराज जो ज्ञान ही नहीं उसको अवगति पर्यंत नहीं पहुंचा सकता उसको फिर ये वक्तृत्व बोलने की उसको नहीं देना चाहिए वक्तृत्व का अनुमति नहीं देनी चाहिए कहते हो अपास्तव हो गया क्यों अवध व्यक्ति बोल सकता मंत्र से चिंत तो होता है बो तो सत्ता के तो पूरा ध्यान नहीं दे सकता है ये कहा ये कि अवैध और कहने के कारण से अवध्य वक्तृत्व अनुमति विरोध है ये कोई शंका कर सकता है जो अवैध व्यक्ति होगा सुलझा हुआ नहीं होगा उसको अनुमति नहीं होनी चाहिए विरोध है कि अपास्तव अपास्तव हो गया क्योंकि तो वो तो सत्ता है अपास्त अवैध और न सुधुजिए अवय व्यक्ति के द्वारा कहा सुविज्ञा नहीं होता है यही बात है कुछ कुछ ज्ञान तो होगा बरेरा अधिक्रोत अवैध ये भी ऐसा कर सकते हैं आप बोले वाला वक्ता तो अच्छा था तो श्रोता अवर निकृष्ट है तब भी सुनने का है ये भी स्थिति यह भी होगा बरेरा अधिक्रोत आचार्य अच्छे हैं व्याख्या करने में कुशल है किंतु अवैध अवरिव्यक्ति सुविज्ञा नहीं होगा यह भी अर्थ है माने वक्ता भी बार होना चाहिए और श्रोता की बध श्रेष्ठ होना चाहिए सुलझे हो होना चाहिए अति में ऐसा हो सकता है अवैध झटि थी अभिज्ञ योगी तो निकृष्ट तो व्यक्ति जो होगा उसके द्वारा कहने पर एकाएक ज्ञान न होने पर भी ऐसे होने पर भी झटिटी शीघ्र अभिज्ञ की आत्मा अभिज्ञ होने पर भी सर्वम धनु चिर अवर है जो श्रोता है इतने सुलझा हुआ नहीं है कुछ अंदर अंधकरण कुछ गंदगी है ऐसे जो श्रोता होगा उसका एकाएक तो ज्ञान नहीं होगा उसका अभिज्ञ रहेगा उन्हें पर भी सरव हम फिर सर्वर के पश्चात चिरम चिंतमाना निरंतर चिंतन करता रहेगा उसका सरवर के पश्चात वो श्रोता विज्ञास फिर एक दिन जान लेगा वो चिंतन करते करते जान देगा जैसा कार्यकृत रहा बहुत रहा चिंतित आत्मा इतना नहीं है बहुत प्रकार के चिंतन का विषय बना हुआ है अस्थि आदि कैसे हुए फर्क कर पाएगा इसका चिंतन का विषय के बाहर तो तो तो हो जाएगा बहुत सारा चिंता बहुत से सो भी बहुत विचार करने पर भी अवैध न विज्ञय अवरत्वा नहीं हो अव्यक्ति के द्वारा ज्ञान नहीं हो सकता उसका ज्ञान नहीं हो सकता कोई विज्ञान होता अवरत्वा नहीं पूरा ज्ञान होता ही है अवर को क्या ज्ञान होना कोई ज्ञान नहीं होता और अन्य इधर अनन्या प्रोक्टर टिप्पणी है या फिर महाराज उसको अन्य या टिप्पण का दूसरे ढंग से तरह करेंगे अन्य प्रोक्टेगा भाष्यकार दूसरे ढंग से करेंगे माने जो जब तक दूसरे व्यक्ति कथन नहीं करेगा तब तक ज्ञान नहीं होगा टिप्पणी कार्य अन्य प्रोक्त न अन्य प्रोक्त थे अन्य प्रोप्त ये टिप्पण कार्य होगा भाष्यकार में गया हुआ व्यक्ति के द्वारा ही होगा थोड़ा यहाँ दोनों अपने हम धन से पढ़िया है अन्य नाम संवरूप आत्मा का अपना स्वरूप होता आत्मा आत्मा शुरुप शुरुप तो है आत्मा मैं अपना स्वरूप पढ़े स्वरूप तब विज्ञान है अन्य उपदेश अपेक्षा ही करते उस अपने अच्छा को जानने के लिए अन्य के उपदेश की, की अपेक्षा ही नहीं होती है कहाेक्षा नहीं अपने को सब जानते ही है और कोई वो बोला बोलता है तो अपने जानने के लिए किसकी अपेक्षा दूसरे की अपेक्षा होती है क्या दूसरे को जानने के लिए दूसरे की अपेक्षा होती है अपने को जानने के लिए नहीं होती अपेक्षा नहीं होती आत्मा ही नाम स्वरूप आत्मा अपना स्वरूप है और तब विज्ञान है उस अपने स्वरूप की जानदारी ज्ञान में अन्य अन्य उपाय से अपेक्षा ही बढ़ है अन्य के उपदेश की अपेक्षा ही नहीं है क्यों अपेक्षा करेगा अपने को तो सुंदर जानता है जानता है नहीं यज्ञ दत्ता पंचायत अपेक्षा हो वाला होगी देव रखता है एक देवदत्त है यज्ञ को जानने के लिए तो अन्य की अपेक्षा करेगा कोई परिचायक भी होगा यह यज्ञ बोलने वाला व्यक्ति की अपेक्षा रखता है दूसरे की अपेक्षा रखता है क्योंकि यज्ञ दत्त से भिन्न है उसको जानने के लिए देवदत्त किसी कि अन्य तृतीय व्यक्ति की अपेक्षा रखता है ऐसा देवदत्ता है यज्ञ दत्त पंचायत परिचय है परिचय प्राप्त करने के लिए अन्य उपदेश अन्य व्यक्ति तो का उपदेश की अपेक्षा रहता है कौन है पता नहीं है ज्ञान होता है ऐसा देवदत्ता है देवदत्ता आत्मपुना मैं यहाँ यहाँ हूँ ऐसा जो मानता है मैं यहाँ यहाँ हूँ ऐसा अपने जानकारी के लिए पर उपदेश न अ दूसरे के उपदेश की अपेक्षा में रखता मैं यहाँ हूँ मैं हूँ ये तो जानता ही है दूसरे के पहचानने के लिए किसी की अपेक्षा रखेगा उपदेश की अपेक्षा के तो आपने ले नहीं जाता है सभी जानते हैं शुद्ध तो यहाँ पर ये जो बहुत चिंता अनं प्रो कहा ये शंका है अनंत्या इसका अर्थ रहता है चित्रकार भाष्यकार अलग विषय करते हैं चित्रणकार अलग विषय से करेगा दोनों का अर्थात है अच्छा है अन्य प्रकोल अभवती यदि अन्य प्रोत्तर अन्य के द्वारा कहा गया न हो उसको कहेंगे अन्य के द्वारा जो कहाता हो उसको प्रकोप अनन्न्य प्रोत्तर लगे दस मिनें दूसरे व्यक्ति का उपदेश के बिना जो आत्मा का ज्ञान होना हो वह सही नहीं हो पाएगा ये कहता है अपने आप को तर्क से जानना चाहेगा सही नहीं हो पाएगा यह कहता है अन्य प्रकोल अभवती अन्य उपदेश का हो आचार्य न हो स्वतः ही जानने की अपेक्षा करता हो यदि हमें आने दस में आत्मा की आत्मा माने अन्य आचार्य अपरोक्त अन्य न अप्रोत अन्य नेतृत्व मैंने अपने से भिन्न आचार्य के द्वारा न कहे जाने पर क्या होगा अप्रा अपना आत्मा ने इस आत्मा में गतिर और गतिर नास्ती गति का अर्थात ज्ञान नहीं हो पाएगा अपने से भिन्न भिन्न सुलझा हुआ आचार्य हो उसके कहे बिना अपने आप पड़गलबाजी करेगा तो आत्मा का ज्ञान नहीं होगा इसलिए आनंद प्रोप का गाना पड़ेगा आनंद अन्य अन्य अप्रोत है अनन्न्य प्रोपे अन्य के द्वारा न गाने को आनंद कहा यह ऐसे आकर लेना है गति रहोगे नास्ती की भवि क्यों छात्र रुपयोग आचार्यवान पुरुषों के दर कहा है और अपने आप नहीं जान सकता अपना पाठगलवार जो गुरुवार होगा वही जान सकता है आचार्यवान पुरुषों भेदा होगा और गीता भी चतुर्थ्य कहा वह देख सकते हैं ज्ञान जाने सत्य दृष्ण कहा है तुम तो उपदेश करेंगे कौन अपने आप ज्ञान नहीं होगा उपदेश क्षण की उपदेश करेंगे दे तब तुम अक्ष इत्यादि इत्यादि सैकड़ों है इसलिए अपने आप आत्मा का ज्ञान प्राप्त करेंगे मत सोचना ये टिप्पण का तात्पर्य अन्य प्रोत्तिक अन्य न अप्रोक्त गतिरिथा ज्ञानो नास्ती अपने से भिन्न आचार्य के द्वारा जब तक नहीं कहा जाएगा तब तक ज्ञान नहीं होगा ये टिप्पणकार का तात्पर्य है माना आचार्य चाहिए उस ये तात्पर्य है भाष्यकार दूसरे ढंग से करेंगे अनन्य भाव में आत्मा भाव में पहुंचे हुए आचार्य से करने पर तो ही ये नाना प्रकार की चिंता समाप्त हो जाती है उस प्रकार जब अच्छा आत्मा क्यों से कहे गए आचार्य गुर द्वारा कहने पर अन्य भाग में पहुंचे आचार्य कहने पर ही ये चिंता समाप्त हो जाती तो गा। अनुतर है क्यों नहीं तो तर्क का विषय बनाया रहेगा क्यों आत्मा अति सूक्ष्म अणुतर है अणियान अणुतर अनुतर सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है आत्मा इसलिए एकाएक एक ऐसा नहीं होगा वो तो सुलझा होगा आचार्य गिर द्वारा कहने पर ही समझ आएगा वो तो अतः कैसे है तथा अणियान माना अन्य भाव में पहुंचे हुए आचार्य के उपदेश के बिना क्यों नहीं जाना सकता अरे अणिया आत्मा अंतर है सोचना से सूक्ष्म है देखो तो इसका देखो अयम आत्मा अतीव सूक्ष्म दुर्ग्यान की तरह आत्मा अति सूक्ष्म है दुखी न ज्ञात सत्य थे दुर्ग्यान बड़े मुश्किल से जाना जा सकता है इसलिए सुलझा हुआ व्यक्ति की जरूरत है उपदेश का अणियाम का दृष्टांत तो आपने जो दृष्टांत दिया था क्या दृष्टांत था जो तो देवदत्त है कि एक दत्त को पहचानने के लिए किसी आने की अपेक्षा रखता है परिचायी किंतु अपने लिए किसी की अपेक्षा नहीं रखेगा अहम अस्मी यह दृष्टांत जरूर फूल विषय है दृष्टांत फूल है एक दत्त देवदत्ता तो स्थल रहती है और यहां सूक्ष्म है ये अंतर है अपने जानने के लिए भी जरूरत है की होने से अत्यंत तो सूक्ष्म होने के कारण जानना मुश्किल है दृष्टांत दृत्व में दिया है एक दिया है ना दृष्टांत शंका वो तो स्थल विषय है और अनुमान से जिसको जानना चाहेंगे वहां पर व्याप्ति जब दिखाएंगे दृष्टान्त दिखाएंगे वो फूल विषय ही होगा अनुमान तो सूक्ष्म करेगी किंतु जब व्याप्ति का दृष्टान्त देंगे जहां दृष्टांत होगा फूल ही देना पड़ेगा पृथ्वी परमाणु गंधवंध ऐसा अनुमान करेंगे पृथ्वी परमाण गंधवाले है सुनना तो नहीं जाएगा वहां सुनना संभव है किन्तु अनुमान करेंगे वो गंधवाली क्यों पृथ्वी ये ये प्रतिबित्व तथा का बंदवत्म यथा फूल हो जाता है दृष्टान्त ठूल बनता है दृष्टान्त स्थूल पूरा विषय हो आपने जो दृष्टांत दिया था अपने जानने के लिए किसी परिचय की जरूरत नहीं है दूसरे को जानने के लिए जरूरत होता है कहीं की देवदा एक प्रति क्या चर्चा हो जाएंगे वो तो फूल विषय कहता है थूल विषय करता है जो विषम प्रतिभा हमारे सिद्धांत और दृष्टांतर विषमता है सिद्धांत में सूक्ष्म विषय है और दृष्टांत फूल विषय है और एक नंबर टिप्पणा से संबंध है इसका आगे तीन नंबर के पौलो को जैसा अंतरेगा भी धूम बंदी रेखा विज्ञा क्या देखा कहते नाराज दूसरे के उपदेश के बिना भी जो बुद्धिमान होगा जैसे दूर देश में धुआं दिखेगा तो उसको अग्नि के ज्ञान के लिए किसी को पूछने जाएगा क्या दूसरे के उपदेश के बिना या था बंदीमान बोलेगा धूमका दर्शन हो गया तो देख रहे आत्मा का भी कोई परिचाय लेकर मिल जाएगा तो जान लेगा पंचायत मिल जाएगा परिचय का रहने वाला कोई हेतु मिल जाएगा हेतु से जान लेगा क्योंकि तो उसको गुरु के पास ये आचार्य तो के पास जानना होगा ये क्षमता है बिना भी दूसरे के उपदेश के बिना भी दि, आचार्य के उपदेश के बिना भी दि, धूम दर्शन आप बंद धूम दर्शन से बनने के ज्ञान मिल जाता है अपने आप को जाता है किसी पुष्कर तो नहीं पढ़ते तुम दर्शन के बाद बनी है कि नहीं है बनी नहीं है क्या है कुछ नही पढ़ता जान देता ठीक इसी प्रकार विज्ञान से आत्मा ये होगा आत्मा जाना दा जाएगा न सिद्धां का न ऐसा नहीं जाना जाता क्यों अतर क्या तर्क का विषय नहीं है हनुमान का विषय नहीं आत्मा सुषका तर्क का विषय नहीं है अपरिक तर्क का अनुप्रमाण तू तो कर्क विषय क्यों नहीं जी अनुमान विषय तर्क मानी अनुमान तो क्यों नहीं है तो कहा अनुप्रमाण प्रमाण अनु प्रमाण से अनुमान अनुमान अनुमान प्रमाण अभी इदम आत्मतत्व अनु अनुमान रूपी प्रमाण से भी आत्मतत्व अनु है विषय नहीं कर सकता अनुमान प्रमाण आत्मा न तो प्रसरती इस आत्मा के विषय में अनुमान की गति नहीं चलती अनुमान नहीं हो सकता है हाँ। क्यों असंग असंग आत्मा लिंगा संबंध तब देखो हेतु के संबंध से सात्य की सिद्धि होती है अनुमान यही होता है आत्मा है असंग असंग असंभव नहीं सत्यते असंभव ही अयुपुरुष असंग आत्मा में किसका संभव होगा आज जल जैसे संबंध होगा हेतु नहीं मिलेगा यही कहा असंग आत्मा आत्मा असंग है उसमें लिंगा लिंगा भी असंबंधा लिंगार समानता अभाव लिंगादी है लिंग भाई नहीं परिचारित है किससे परिचय कराएंगे न स्थल है न इत्यादि कुछ बोलने सकते हैं न सामान्य है न विशेष है दोनों से कही है लिंगादि का भाव हिंदुआदि का अभाव है से इसका आवाज इसलिए अनुमान का मेरी नहीं आत्मा हनुमान का विषय भी नहीं है ये तो आगवाई का रंग है ये राम के माध्यम से ही हुए आचार्य के उद्देश्य के माध्यम से ही क्या कर सकता है आश्चर्य नहीं नरेणाम ना, मनुष्य राम नारांग मनुष्य होता है नहीं नरेणा मनुष्य राम तो दो तो, तो, कमजोर व्यक्ति होगा शास्त्र का पूरा ज्ञान नहीं है समझता नहीं उसको अवर मनुष्य कहा ऐसा जो आचार्य होगा उसके द्वारा प्रोक्ता ये ऐसा आत्मा यह आत्मा जो प्रोक्ता आत्मा और ये ना हीने नहीन व्यक्ति है उत्कृष्ट व्यक्ति ने हीन है उस प्राकृतिक बुद्धि ना जिसके प्राकृतिक बुद्धि है प्रकृति में डूबने वाली बुद्धि है ऐसे बुद्धि के द्वारा कह ये तो आत्मा ये चाहे आत्मा ये आत्मा या जिस आत्मा को तुम मेरे को पूछते हो वह आत्मा सुविज्ञा नहीं हो पाता अगर व्यक्ति के द्वारा टिप्पणी दर है दस और ग्यारह की टिप्पणी दस में कहा नरेणी नरत्व क्या न पड़ोते नारी हैं यहां पर नरक लिंग किया है इसलिए वेदांत के प्रवचन के लिए स्त्रियों का अधिकार नहीं योग मानते 11 ग्यारह में कहा मनुष्येण अवरे मनुष्येण अवरे का था मारकत्व दृष्टा देवानाम अवरत्व विवक्षा क्ष के दिवे यहां पर नरेड़ा कहने का आपने अवरेला कहने का क्या जरूरत होगा अवरेला बोलने से काम चलता था नरेड़ विशेषण क्यों लगाई होगी के बाद ना अवरेला स्थिति केवल न अवरेड़ा प्रवोक्ता है बहुरा चिंतना इतने बोलने से हो जाता फिर ये नरेड़ा शब्द क्यों दिया होगा किसी द्यावृति के लिए विशेषण लगाया जाता है एक टिप्पणी का है ममशेड़ा अवरे महारत को दृष्टि देखो देवताओं में देवताओं में और देवताओं की तुलना करेंगे यमराज थोड़ा नीचे हो जाते हैं क्यों मारद है वो जब यमराज अरे मारकत्व तो तो दृष्टि देखेंगे जब ये मृत्यु है ये अंतर है हां नारद है इस दृष्टि से देखने पर तो देवाना अवरत्व तो वृक्षा इस दृष्टि से यमशिया देवाना अवरत् तो यमराज को दिखाई पड़ता है देवताओं की प्रेक्षा अवर दिखाई पड़ता है होने पर भी न क्षति नहीं होगी क्यों यहां क्या कहा यमराट कर सकते हो नहीं है क्या नहीं है मनुष्य इसलिए नरेण ना अवरण का मनुष्यों के लिए कहा अवर मनुष्य का बाकी तो अवर होने पर भी उप दे सकता है नमरा दे सकते हैं ये अभिप्राय निकाला है नहीं तो अवरण मांग से काम चलता था नरेण विशेषण ना क्यों ये संता असक्ति है उसकी तात्पर्य बता दिया प्रकार है नहीं सुषु समेत विज्ञाओं विज्ञात सत्य हो क्योंकि और व्यक्ति रहा है कहने तो पर चुज्ञान नहीं होता कुछ ज्ञान तो होगा ऊपर ऊपर से ज्ञान होगा चुविज्ञान नहीं हो सकता विज्ञापन हो स्मार्थ क्यों नहीं होता है क्या बहुगा चिंतम है बहुत बहुगा बहुत प्रकार से चिंतन का विषय बना हुआ है अनाज काल से झगड़ा चल रहा आत्मा को लेकर के क्या चिंता है चिंता करें अस्थि नास्ती करता करता शु असुत इत्यादि दुनिया भर के झगड़े पर क्या है कोई कह है अस्ति कोई कथा नास्ती कोई कथा करता है कोई कथा अगटता है कोई कथा है शुद्धता है कोई कथा अशुद्ध है इत्यादि झगड़ा चल रहा है कोई तो छोटे मोटे व्यक्ति के द्वारा कहने पर यह आपका शुभविज्ञा नहीं होगा कि झगड़ा को तो सामना करने के लिए अन्य भाव पे पहुंचा हुआ तो भी जो भी चाहिए होगा विषय से अनन्य भाव वेदांत का विषय है जब आपका परमात्मा के आय के भाव है उसी में पहुंचा हुआ जो उसके कहने पर ही यह आपका सुविज्ञा होता है इत्यादि के द्वारा नाना प्रकार की चिंता का विषय बना हुआ है अस्तिमा ऐसी आत्मा है शुभी क्या हो पाता है पांच छह सात था। पांच में कहते था। हैं करता हूँ कृति आश्रय कृति मान प्रयत्न प्रयत्न का आश्रय को करता कहते हैं प्रयत्न जिसमें हो प्रयत्न करने वाला को करता करते कृति आश्रय अशुद्धा तो कोई कहते शुद्ध कहते अशुद्ध झगड़ा झगड़ा अशुद्ध क्या है क्रिया भर दुखाधिमान क्रियाकर्म का फल जो दुखादि वाला है सुख भोगने वाला जो अशुद्ध है जो कर्म का फल भोगने वाला अशुद्ध होता है तो दुखी क्या है क्या यदि इत्यादि शाम जो इत्यादि अनेक प्रकार अनेक प्रकार से चिंतन बना हुआ आत्मा अनेक प्रकार अनेक आधार अनेक आधार चिंद्रवाना है अनेक प्रकार से चिंदन बहुधा चंद्रवाना कर तो अनेक आधार कर दिया चिंद्रवा है कहते हैं यहां पर बहुधा में घाप प्रत्यय किससे हुआ होगा कहते हैं संख्याया या दिधा के धाप प्रत्युत शुद्ध संख्या भारत शब्द से प्रकार धा प्रत्यय होता है एक द्विधा त्रिधा इत्यादि बनता है यहाँ भी बहुत शब्द संख्यावाधक होता है बहु बड़ो बड़ संख्या से संख्या संख्या हो जाती है उसकी बहु की ये भी एक दो चीज बहु नहीं आता क्योंकि बहुगौल बहुत संख्या सूत्र है संख्या संज्ञा करते हैं तो संख्या संज्ञा होने पर संख्या होने से भी धा प्रत्येक हो जाएगा संख्या या विधा में धाघ इत्यादि न अनेक अधार इत्यादि अनेक सुसूत्र अनेकधार इत्यादि बनता है जैसे अनेक अधार न एक अधिकार जैसा बनता है उसी प्रकार है ये तरह न एक रहा अनेक तरह में क्या होना चाहिए था ये शोक सुहा समासम शोभ सुभा से समासन है, नहीं कथा आदि कैसे बन जाता है उसी तो प्रकार के आगे आगे बढ़ते कथम पुनः सुविद्या सुविज्ञा कैसे बोल दिया आत्मा हो नहीं, नरे को तो सुविज्ञा बहुत कहा सुविज्ञा कैसे कैसे कहा प्रथम पुनः सुविद्या कैसे हो और मनुष्य में जो है पहले को तो सुविज्ञा नहीं हो पा रहा है फिर आत्मा सुविज्ञा ही कैसा होगा जैसे हाथ में रखा हुआ फल में कोई शांता का विषय नहीं होता या अमुक फल है ऐसा जानता है सुविज्ञा हो जाता है ठीक इस प्रकार ये आत्मा सुविज्ञा कैसे बढ़ेगा आर संता है तो कहते हैं सूचे उत्तर लेते हैं अनन्न्य प्रोक्त तो अनन्य भाव में पहुंचे हुए आत्मा है प्रतिपाद विषय से वक्ता अनन्न्य भाव में पहुंचा हिन्नविन्न बुद्धि में पहुंचा हो ऐसे व्यक्ति के द्वारा कहने पर सुविज्ञ होता वही सब तो होता है सामान्य व्यक्ति बोलेगा उसको कोई असर नहीं पड़ता और विशेष व्यक्ति बोलेगा असर पड़ता सब तो वही होता है तो विशेष व्यक्ति है अनन्न्य भाव में पहुंचा हुआ है हमारे विषय में श्रद्धा हो जाती है निष्ठा बन जाती है उसके कहने पर हमें ज्ञान हो है नहीं सामान्य व्यक्ति बोलेगा तो वह तो है ऐसी बुद्धि हो जाती है ज्ञान नहीं हो पाता सुविज्ञा ही नहीं एक का समाज दिखाते हैं प्रोत्ते समा अननेृठ आचार्य के होते कहा अपना प्रतिप्ति ब्रम भूते आत्मीका गतिर अनेक अस्थि नाच आत्मे निकल गति प्रत्यक्ष कहते देखो भाई आनंदगा आनंदेगा अपृथक दर्शिना जो भेददर्शी नहीं हो होगी अभेद दर्शन में पहुंच गए जो आचार्य ब्रह्मदृष्टि में पहुंच चुके हैं अवैध दर्शन ज्ञानों ज्ञान काल में अवैध दर्शन होता है तो अपृथक दर्शन आनंदेय में कहता है अब पृथकदर्शी आचार्य भेददर्शी नहीं है अभेदर्शी आचार्य के द्वारा आचार्य रहा प्रतिपादित ब्रह्मत्मा होते ना प्रतिपादन किसका कर है जन्म का वही आत्मा एक हो गया ब्रह्म के साथ एक एकता प्राप्त किया हुआ आचार्य प्रतिपाद्य जो ग्रंथ का उपदेश का जो प्रतिपाद्य विषय होगा ब्रह्म होगा जहाँ उससे अभिन्न भाव में पहुंचे हुए आचार्य के द्वारा ये अन्य प्रोत्तय दिया है प्रोत्तर जाने पर उत्य प्रोत्य प्रोत्त्य आत्म ही इस आत्मा में गति मैं अनेक अस्थि नास्ती इत्यादि रक्षण चिंता गति का विधि चिंता जो चिंता का विषय बना हुआ है चिंता अस्थि नास्ती करता करता शुद्धा अशुद्ध इत्यादि जो बाजें लड़ा रखा है तो चिंता मत जाती है क्या है ये है, है।, है कि वो है।, है, है।, है ये चिंता नहीं रहेगी हमें पौची जाता है चिंता भी गति का है यहाँ गति मैंने अरेक था अस्क इत्यादि रखना चिंता गति गति का अर्थ नहीं किया है मंत्र में जो गतिश्रद्धा है अस्विनाशी आदि अनेक प्रकार की जो चिंता बनी हुई है ये एक गति यहाँ गति अत्र आत्मा गतिरत्र नास्ती बोलते हैं ना इस आत्मा या आत्मा में आत्मा ने आत्मा ही नास्ती ये चिंता नहीं रहेगी आत्मा में अस्तित्व में निश्चय हो जाएगा अस्थित्व आप शंका का तो विषय नहीं जाएगा अन्य भाव में पहुंचे हुए महात्मा से सुनने पर इस योग्यता ना नाटिका में न विद्यते चिंता न विद्यते चिंता समाप्त हो जाएगी न विद्यते का चिंता चिंता नहीं रहेगी अब ये नाटिका में न क्यों सर्व विकल्प गति प्रत्यक्ष जितने भी विकल्प गति होते हैं उसके है, नष्ट है।, है आत्मा सब सब कोई को ने कोई विकल्प नहीं करता अस्थिनाश्ती आदि कोई विकल्प नहीं सब अध्यस्त है विकल्प सब आरोपित है आत्म कैसे प्रत्यक्ष सब कैसे अस्त है कोई विकल्प हो नहीं सकता ऐसा आत्मा है टिप्पणिया प्रतिभा के ब्रह्मात्म होते हैं वह आत्म सम विहार प्रवचन विषय अभेद आयोग लिखते सम विहार बार बार कथन करने के कारण से क्या होगा प्रवचन का विषय से अभेर जो जिसका प्रवचन दे रहे हैं आत्मा को आत्मा से अभिन्न होगा प्रवचन का विषय ब्रह्म भाव बने जाना है ब्रह्म भाव से अभिन्न हुए आचार्य द्वारा ही एक कहा जा ज्ञान जाता जा है इसके भाषा का प्रतिपाद्य ब्रह्म आप ब्रह्मात्मा होते हैं ऐसे आचार्य होने चाहिए जो उपदेश का विषय प्रतिपाद्य ब्रह्म होता है विषय है प्रतिपाद धर्म होता है उससे तो अभिन्न भाव में पहुंचे हुए आचार्य पिटाने पर यह जो विकल्प बन जाएगा शंकाएं समाप्त हो जाएगी चिंता चिंता में गति कहा नाश्य में नौ चिंता गति चिंता था कि गति गति से ही ये थोड़ा विप्रति गति जन्य हम संशय ज्ञान चिंता करते जो विवाह का स्तर बना हुआ अस्थि नास्ती करता करता शुद्धा शुद्ध विवाह का स्तर बना हुआ विप्रति जन्य संशय ज्ञान यही है यहाँ शंका ये दही रहेगी शंकाएं समाप्त हो जाएगी अनिन्न भाव में पहुंचे हुए आचार्य के अनुसार शंका समाप्त हो जाएगी एक दस नंबर नीति आचार्य विशेषण आचार्य के विशेषण क्या है ब्रह्मत्म भूतें ब्रह्म भाव में पहुंचे हुए वो जाता ऐसे आचार्य के विशेषण करने से ब्रह्म भिन्न ब्रह्म से अभिन्न मानने वाला ही होता है ब्रह्मा भूतें से ही क्योंकि तो ब्रह्मा तो होते हैं भाषिका बोलते हैं इसका अर्थ होता है ब्रह्म अभिन्न शुद्ध अकार सिद्ध होता है शुद्ध है कि अशुद्ध है शुद्ध है कर्ता ही अकर्ता है अकर्ता है सिद्धांत गति ये सिद्धांत की गति यही है सिद्धांत इस प्रकार से मानना चाहिए शंका नहीं रहेगी क्योंकि जो वक्ता है अकर्तृत्व भाव में शुद्ध भाव में तो यहां दिया ऐसे ध्यान ज्ञान की प्रण करते सर्वविकल्प प्रति प्रत्यक्ष आत्मा सर्वविकल्प सर्वविकल्प प्रति अभावत्व न प्रण तत्व संपूर्ण विकल्प जितने भी थे उनके अभाव रूप से ना प्रमित है विकल्प के अभाव रूप से विकल्प रूप से नहीं विकल्प के अभाव रूप से प्रमित है आत्मा न हिम साधे अभ्य हेतु और साथ देगा अभ्य नहीं समझना का क्योंकि तो संपूर्ण विकल्प का प्रत्यक्ष आत्मा उस करेगा प्रत्यक्ष मित्त हेतु तो ये एक नहीं समझना अलग अलग अगर आप दूसरे प्रकार के अनद्य प्रवृत्ति का तो दूसरे प्रकार से अर्थ करते बात भाषेगा तीन प्रकार का अर्थ करेगा अन्य प्रवृत्ति का एक अर्थ हो गया उस प्रतिभा के विषय क्रमश अभिन्न भाव में पहुंचे हुए आचार्य द्वारा कहने पर चिंताएं समाप्त हो जाती है निश्चित हो जाता है क्रम तो आत्मा कैसा है अकर्ता है शुद्ध है इत्यादि सिद्ध हो जाता है एकता दूसरी तक अथवा अच्छा। स्वात्मा भूते अनन्या अपना स्वरूप भूत आत्मा है स्वरूप है आत्मा आत्मा में स्वरूप है स्वात्मा होते अन्य स्टय आत्मा नहीं अन्य नहीं है आत्मा स्वयं है अन्य नहीं हो सकता आत्मा भिन्न है मैं भिन्न हूँ मत समझना आत्मा आप ही आत्मा है आत्म अभिन्न जो आत्मा है अपना स्वयं आत्मा है उस आत्मा में रोकते उस आत्मा के कहने पर आत्मा के विषय में प्रवर्तन करने पर अनन्याोकते गति अथवा और अनन्य प्रोकते में गति अथवा आत्मा के विषय में गति माने अन्य अवगति भातियां माने आत्मा को मैंने उपदेश होने पर अन्य जानने की वस्तु नहीं रहेगी ज्ञान अन्य ज्ञान नहीं रहेगा या गति का अर्थ अवगति ये दूसरा अथ है अपना स्वात्म बोते अन्य आत्मा ने प्रोते है, है आचार्य के द्वारा अपना स्वरूप आत्मा का कथन किए जाने पर आचार्य के द्वारा कथन हो गया स्वरूप स्वरूपभूत आत्मा उसके होने पर अनन्न प्रोते है या अन्य प्रोत्तर अभिन्न आत्मा के कथन होने पर अपना स्वरूप आत्मा का कथन करने पर गति पत्र नास्ती मैं अन्य अवगति नास्ती अन्य को जानने की ज्ञान नहीं है अन्य जानने के विषय जानने की ज्ञान नहीं क्यों ज्ञान से हमेशा अन्य ज्ञाय रहेगा आत्मज्ञान डाल तो मुश्किल नहीं रहेगा जब रज्जु का ज्ञान होगा जिस अवस्था में सरपाजी विकल्प रहे सरपाजी का ज्ञान होगा कल्पित ज्ञान नहीं रहेगा इसी प्रकार सारे विकल्प जितने भी हैं आत्मा में कल्पित है जब आत्मज्ञान हो गया अनुष्ठान का ज्ञान हो गया तो ज्ञान का अभाव हो जाता है फिर कोई ज्ञान बाकी रहेगा ही आत्मज्ञान होने पर कोई ज्ञान रहेगा ही नहीं एक आत्म एक के हो सकता है अनन्न्य गुरु के वाले आत्मा स्वरूप स्वरूप का कथन आचार्य के द्वारा जाने पर अत्र गतिस्त गति अवगति ज्ञान ना अथवा कोई अन्य जाने की ज्ञान न रहे गति अन्य अवगति नास्ति अवगति मैं ज्ञान गति का अवगति नास्ति न्येयर अन से भावना जेय वस्तु नई रहेगा उसका अन्न कोई ज्ञान रहेगा अन्मेन्टिटर असंत्व जो अन्य वस्तु है आत्मा से अतिरिक्त रूप से सत्ता नहीं रहेगी तो रज्जू को जिस काल में जान लेंगे उस काल में रज्जु में कल सरता रज्जू से अतिरिक्त रूप से सत्ता ही नहीं तो फिर वहां रज्जू जानने के बाद जितने विकल्प थे ज्ञा ही नहीं रहा क्या ज्ञान करेगा अन्य ज्ञान नहीं करेगा यह अब कहा क्यों यू ऐसे सर्व आत्मयला हो तब के रख पश्चिदिवृत्ता के नहीं जिस अवस्था में सबके सब आत्मरूप हो गए जैसे रस्सी में जितने आप कल्पना करते थे चल नारा सर पर लाठी भू छिद्र माला आदि ये तो सब ज्ञान काल में या रजूरी हो गए सब क्या हो गया? उस काल में अटेलर ने कहा किसको देखे ही आता है आत्मा ही हो गए सब जब तू अस्से सर आत्मा ही हो सबको बाढ़ करके आत्मा ही हो गया देखने का साधन भी नहीं है देखने का विषय भी नहीं है किएगा कम पश्चिम उस काल वो स्थिति में किस साधन के द्वारा किसको देखे ना सारे है सब आत्मा हो चुके हैं साधन भी आत्मा हो चुका है और उसके द्वारा सिद्ध करना था जिसको विषय होगी वो हो चुका है इत्यादि श्रुपी की स्त्रुति कहा है क्या से ही ऐसा परमा काष्ठा ज्ञान की परम काष्ठा है ज्ञान सारे ज्ञान काम चलन पात्र ज्ञान परिषमापित है सब ज्ञानों का पराकाष्ठा यही है यहाँ पढ़ने का आगे कोई जानना बाकी नहीं रहेगा पहले बहुत तो कुछ जानना बाकी रह जाता है तो जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा ये जानना वो जानना वो जानना वो जानना बहुत कुछ होगा ज्ञान से ही ऐसा पराकाष्ठा ये परम काष्ठा है अवधि है परम अवधि है ये आत्मज्ञान ज्ञानों के परम अवधि यही है, है। यदि आपने का तो विज्ञान कौन है पराकाष्ठा ज्ञान का अरे आपने का तो विज्ञान हम से जो ज्ञान है जीवात्मा परमात्मा ने कहा कि ज्ञान यही ज्ञान का है परम अवधि है इसके आगे कोई ज्ञान नहीं पराकाष्ठा में परमो अवधि है। परम अवधि यही है इसके आगे कुछ नहीं है जैसे सारे नदियों का परम अवधि क्या है समुद्र उसके आगे कुछ नहीं समुद्र ही है ज्ञान की तुलना करते करते गए करते करते गए इसे वो बड़ा बड़ा इससे बड़ा है, आनंद की महिमा चलते चलते अंतिम में में ले जाकर आगे देखे बात से देखें, देखें।, देखें। शिश्चे और अवंतर व्यवहार न गतिर अपना विशेष अवशिष्य था इसलिए आत्मा ज्ञान होने पर अवधान नहीं था कोई ज्ञानी रूप विषय नहीं था ज्ञान का विषय न होने से न गिर अपना अवशिष थे वाले ज्ञान न ज्ञानो अत्र अवशिष कोई ज्ञान ज्ञानबाजी रहेगा ही नहीं क्यों ज्ञान विषय समाप्त हो गए कोई रहाइ में सबके अस्त सम्थ हो गए कल्पित थे वो इसलिए गतिमान अवगति मान ज्ञानो अत्र नास्ती होगा न अवशिष्ट कोई जाननाबाजी नहीं रहेगा आत्मज्ञान होने पर अथना यह भी हो सकता है संसार गतिमा अब नाश्ति आत्मज्ञान होने पर संसार गति नहीं होगी स्वरकारी ज्ञान नहीं पड़ेगा आदि अत्रमा। तो से दें जागृत हो जाएगा आत्मज्ञानों को यह भी हो सकता है इसका यह भी अर्थ होगा संसार गतिरवा अप्राष्ट्रीय आनंद आत्मनिर्वती है अपने से अभिन्नता आत्मा को स्वरूप होता आपका का कथन कर दे जाओ पर वो ज्ञान होने पर अन्य संसार गति नहीं है गति का अपना गति है ज्ञान नहीं है संसार आना जाना बंद हो जाएगा यह भी हो सकता है संसार गतिरवाद अथवा यह भी हो सकता है अत नास्ती अन्य आत्मिक अनन्य अपने अभिन्न जो आत्मा है उसको प्राप्त कर दी जाने पर क्यों नामकर विज्ञान भल से मोक्ष से ज्ञान का का प्रबल भोक्ष्य होता है वो अवश्यम भावी है यह देखिए ज्ञान होने के बाद स्वरकार ज्यादा बड़े जैसे धों का भी बन्नी का भी विचार भी हो ऐसा नहीं बन्नी का भी विचार ही होता है इस प्रकार के नहीं आत्मज्ञान आत्मज्ञान होगा तो भोक्ष्य होगा का नामिकल से मोक्ष विज्ञान आत्मज्ञान है मोक्ष अवश्यम भावी है का नाम अवगण्तव्यात्मक यहां यदि न ज्ञानपति मक्षिष्य नगवत्या भगवान इसको जानने पर ज्ञापन पदार्थ नए तो मैं विशेष ज्ञान बताऊंग इदं कृते परोक्षायानी ज्ञा ज्ञानोत्तम था मैं अब बताऊंगा सभी ज्ञान उत्तम ज्ञान कथा वर्त यज्ञा मैं भूयदा कोई ज्ञात है राज विद्या राजव विद्यास नाम अन्य आत्में अन्य आत्में अनन्यात्मी यदि युक्त पाथा ये जो अन्य आत्मा जो विभक्ति अलग अलग करके रखा है भाषण में यहां पर होना चाहिए था समाज करके रखना था अन्य आत्म ही समाज करना उचित होता विशेषण विशेषण एक युक्त पात्र ऐसा करते तो अच्छा होता था अन्य आत्मनी दो पद बनाने की अपेक्षा समस्त पद एक बनाते तो अच्छा होता था ऐसा छह का नाम देगा क्या देगा माने ज्ञान का फल मोक्ष अवश्य होता हो रहे रहे है ज्ञान होगा होगा ही होगा धूम होगा तो बनी रहेगी रहेगी क्या अवश्य ऐसा ही है, अवश्य भावी है विज्ञान व्यापकत्व विज्ञान अवश्य जब यत्र धोम स्तर बन्य है व्यापक बन्य हो जाती है धोम है तो बन अवश्य है इसी प्रकार यहां विज्ञान है तो मोक्ष अवश्य है व्यापक है मोक्ष ये भी कहा विज्ञान व्यापकत्व विज्ञान भवश्य विज्ञान का मोक्ष है वह विज्ञान का व्यापक बात ये है अच्छा अथवा तीसरी व्याख्या करता अथवा प्रोच्यमान ब्रह्म आत्मा होते ना आचार्य राम प्रच्यमान है कथन किसका करना है ब्रह्म का प्रतिपाद के विषय को प्रचान का जिसको कहना है कहा जा रहा है जिस ब्रह्म को कहना है वही आत्मस्वरूप हो गया जिस आचार्य का ब्रह्म ही कोई अपना स्वरूप मान बैठे हैं जो आचार्य ऐसे द्वारा तो प्रोक्त एक कहने पर आपने इस आत्मा का दर्शन करने पर अवगति अन्वोधो अपरिज्ञान होता है अवगति नास्ति ऐसा भी अर्थव अवति नहीं है मगर अज्ञान नहीं रहेगा ब्रह्मा बोध आचार्य द्वारा कहने पर अज्ञान नहीं रहेगा इस आत्मा के विषय में अज्ञान नहीं रहेगा इसलिए अन्य प्रवक्त का ही अर्थ होगा अवगति का विषय स्रोत तद हम अस्मी तम तद अस्मी हम इत्या आचार्य विषय भवती है अवगति ज्ञान होगा ही होगा अनन्य भाव में पहुंचे हुए आचार्य ब्रह्म रूप में पहुंचे हुए आचार्य हैं ऐसे आचार्य के द्वारा उद्देश्य होने पर ज्ञान होकर हो हो हो हो ही रहे भगवती तद विषय अवगति अवश्य ज्ञान होगा उसका आत्म विषय ज्ञान श्रोतु श्रोता को ज्ञान होगा ही तद विषय अवगति भवती है होगा तब हम अस्म वही ब्रह्मा में हूं जिसको गुरु उपदेश कर रहे हैं तब हम अस्म वही ब्रह्मा ब्रह्म हम होंकि आचार्य से जैसे आचार्य को था हम ब्रह्माष्टमी वैसे शिष्य रूप में जाएगा हम ब्रह्माष्टम एवं तो। सुविज्ञ आत्मा अवगत आचार्य अन्यतया प्रोक्ता इसी प्रकार से आचार्य अन्यतया प्रोक्ता आत्मा सुविज्ञा जाना जो अन्य भाव में पहुंचे आचार्य हैं उनके द्वारा कहे जाने पर आत्मा सुविज्ञा होता है इतर था अगर उस प्रकार के आचार्य आपको न मिले सुलझे हुए आचार्य न मिले तो क्या होगा इतर ही अनियान अनुप्रमाण अभी संपर्क है आत्मा कहते हैं अनुयान अनुप्रमाणार भी अनियान अणु से भी अणु है आत्मा आत्मा तो ऐसे प्राप्त है छानबंद करना सबकी पश्चिट की बात नहीं है अति सूक्ष्म है उलझने बहुत है छानबन करना सबकी कुछ की बात नहीं है एक तरफ आई यदि न हो तो अनियान आत्मा अनियान क्यों अणुप्रमाण संपत्ति अनुप्रमाण से भी अनुसिध होता है अणुम कहा विभजन विभजन पर तरबीय समुद्रीय अवसर प्रत्यय लगा करके बोला है अन्य जितने अणु होंगे उसकी अपेक्षा भी अणु है आप सूक्ष्म है ये है अतः क्यों कॉर्टर का विषय नहीं हो सकता आपका अनुमान अट्कल राज्य का विषय नहीं सकता, नहीं सकता वो तो शास्त्र और आग्न गुरु और आग्रह के उद्देश्य के माध्यम से ही हो सकता है ज्ञान नहीं तो अक्तरवादी क्षय नहीं होगा अपर क्रम पर शय है मैं कड़ा निकालू अपने आप में की जानकारी करूंगा क्यों जानूंगा ये नहीं होगा अपर कम अपर क्य कहा आत्मा अपर क्य कुलिंग होना चाहिए मंत्र पुत्र अपर जम हुआ है किंतु कुलिंग में भाषिकार अपर्किंग है अपर क्या आत्मा अपर्क ऐसा है शोकुभ्या तो अब केवल तर्क अपने बुद्धि की कल्पना वाले तर्क से कैसा है ये अतर्क है कल्पना नहीं कर सकते तर्क वाले अणुपरिवार्य किसी ने स्थापित कर दिया केवल चित तर्क वाले अणुपरिवार्य किसी ने आत्मा को अणुपरिमाण घोषित कर दिया तर्क के माध्यम से तर्क किए जाने तर्क अणु आत्मा अणुघोषित कर दिया किसी व्यक्ति आज ऐसा किया स्थापित आत्मा उस आत्मा में स्थापित है आत्मा ने किसी ने सिद्ध कर दिया कि आपका अनुप्रमाण है सिद्ध कर दिया अनुप्रणी तो अभी दुछा दुछा दुछा दुछा भी भी अनुतर अग्निहती अब दूसरा व्यक्ति कल्पना करते भी अणुतर की कल्पना करते तुम अणु की कल्पना करोगे दूसरा अनुतर तर्क सीमा थोड़ी है अग्निहती तो भी अनुतम तीसरा प्रदेश करते हैं अणुतम है अणु अणुतर अणुतन चलता रहेगा हाँ कल्पना की है नहीं पुत्र को सिद्धित कर तो तर्कों की निष्ठा नहीं है शुष्क तर्क नहीं करना चाहिए दुष्पर्क सुविधता सुखा तर्कों संघीरता नासिका ऐसा कहा जो केवल दरिया जैसे तर्क करते हैं ऐसे तर्कों से विराम होता है। किंतु स्मृति का अनुकूल तर्क करना चाहिए पहले स्मृति को रख करके उसका अनुकूल तर्क करना चाहिए और परोक्षण का परोक्ष है औंग औंग जिसे औंग सिद्ध किया था तो अंतर ने परोक्ष सिद्ध किया दूसरा बोलेगा और अंतर है और अंतर है ऐसा करता जाएगा और परोक्ष और परोक्ष होता जाएगा इस तरह का समय हो गया है, है? ओम सना भो सोम सीम भरवास्तना ओम शान